लोग काम ही रहे होंगे इसलिए तो ब्रह्मचेरी की इतनी प्रशंसा है अगर लोग ब्रह्मचारी ही थे तो ब्रह्मचरी की प्रशंसा का क्या प्रयोजन था लाओसू ने कहा है अगर लोग धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र व्यर्थ ठीक कहा है अगर लोग सचमुच धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र की क्या जरूरत या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 तो उस समय ये घड़ी घट गई होगी अगर तर्क को ठीक से समझे तो जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता तभी वैद्य को बुलाते जब कोई समाज पतित होता है तो उसे उठाने की चेष्टा होती इतने अवतार इतने तीर्थंकर, संघर्ष किस लिए पैदा होते कहीं ना कहीं आदमी गलत रहा होगा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 सुख तुम्हें मिलता तो नहीं लेकिन जो कुछ भी क्षणंगुर स्मृतियां रह जाती हैं उन्हीं को तुम सजा संवार रख लेते हो तुम आए हो उन्हीं समाज उन्हीं समाजों से जिनको लोग स्वर्णयुग कहते हैं सतयुग कहते हैं यह कलयुग सतयुग से पैदा हुआ है अगर ये कलयुग बुरा है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 तुम तो इतनी ही फिक्र कर लो कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर आए तुम्हारा दिया जल जाए तो बस काफी आप मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे की ओर नीचे की ओर जा रहा है मैं किसी को नीचे जाते नहीं देखता ना किसी को ऊंचे जाते देखता लोग कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं, वहीं के वहीं घूम रहे आंख में पट्टियां बंदी सोचते हैं कहीं जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति आंख से पट्टियां हटा देता है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 जो मुझे समझ रहे हैं उनकी और भी नकंड जो मुझे समझ के अपने जीवन को बदल रहे हैं उनकी और भी समय बीत जाने पर यही संख्या बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी आज जैनों की संख्या तीस लाख से ज्यादा नहीं अगर महावीर ने तीस आदमियों को बदला हो तो दो हजार साल में उनसे तीस लाख की संख्या पैदा हो सकती बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बदला होगा ढाई हजार साल में जैनियों की संख्या तीस लाख है तीस जोड़े इतनी बड़ी संख्या पैदा कर सकते हैं ढाई हजार साल में बहुत थोड़े से लोग पतले होंगे बदलाव हट सदा थोड़े से लोगों में आती है हा उन थोड़े से लोगों में मनुष्यता जो छिपी है वो बड़े ऊंचे शिखर छूने लगती है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 सोने वाला कहता मुझे सोने तो माना कि ब्रह्म मुहूर्त और उठना चाहिए ब्रह्महूर्त में और कभी हम जरूर उठेंगे और याद रखेंगे तुम्हारी बात और तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे तुम्हारी पूजा भी करेंगे फोटो लटका लेंगे मूर्ति लगा देंगे सदा सदा तुम्हें पूजेंगे मगर अभी छोड़ अभी मुझे नींद आ रही अभी मैं इसे योग्य नहीं अभी मैं पात्र नहीं अभी घर गृहस्थी है बच्चे हैं पत्नी है, अभी इनको संभालने दो एकदम तो मोक्ष की तरफ जाना है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं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 ये रात तो तो अंधेरी रहेगी इसमें कभी कभी कोई तारे जगमगाते रहेंगे अब तुम ये प्रतीक्षा मत करो कि कब पूरी रात बदलेगी तुम तो इसकी पर फिक्र करो कि मैं जग मगाने लगा या नहीं तुम जगमगा गए तुम्हारे लिए रात समाप्त हो गई तुम जिस दिन जगमगाए तुम्हारी सुबह हो गई इसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि ये क्रांति व्यक्ति के अंतस्थल में घटती है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 तो आश्चर्य होगा विरोध उन्हें करना ही चाहिए वो उनकी पुरानी आदत थी जैन शास्त्रों में उल्लेख है एक मुनि नदी में स्नान करने उतरा एक बिच्छू को उसने तैरते देखा डुबकी खाते कि मर ना जाए तो उसने हाथ पे चढ़ा के उसे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 किनारे खड़ा है वो कहने लगा कि महाराज वो आपको डंक मारे जा रहा है छोड़ोगी मरने भी तो वो मुन्नी हंसने लगा उसने कहा कि वो अपनी आदत नहीं छोड़ता मैं अपनी आदत छोड़ देखें कौन जीतता है बिच्छू है तो ये तो मान के चलना चाहिए कि वो डंक मारेगा इसमें कुछ नया तो नहीं कर रहा ना मारे डंक और अचानक कहे कि धन्यवाद तो घबराहट होगी तो भरोसा ना आएगा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 उनकी तरफ से विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है अगर इस विरोध का तुम तो मनोविज्ञान समझो तो बड़े चकित वो विरोध इसलिए डर लगने लगा कि यह आदमी कहीं जगा ही ना दे उनके विरोध की केवल इतनी ही सार्थकता है कि वो संकित हो गए हैं कि अगर इस आदमी को सुना इसकी बात को जरा गौर से सुना विरोध का धुआं खड़ा किया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 विरोध भी नहीं करते विरोध तक नहीं करते उनके साथ बड़ा मुश्किल उनके हृदय का दरवाजा पाना बहुत मुश्किल उनका दरवाजे सब बंद है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है जितनी क्रांति की बात होगी उतनी ही कठिनाई होती लोग परंपरा से जीते हैं लोग परंपरा में सुविधा और सुरक्षा पाते हैं बदलाहट साहसियों का काम है दुस्साहहसियों का काम है उतना साहस जिसमें नहीं होता वो विरोध न करे तो क्या करे उसका विरोध तो समझो वो ये कह रहा कि इतना साहस मुझ में नहीं तो या तो मैं ये स्वीकार करूं कि मैं कायर और कमजोर हूं और ये सिद्ध करूं कि ये बात गलत है तो पहले वो कोशिश करता है सिद्ध करने की कि बात गलत है जाने योग्य ही नहीं इसलिए हम नहीं जाते नहीं तो उसे साफ हो जाएगा अगर जाने योग्य और नहीं जाते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 सिर्फ घर में पैदा हो जाने से हिंदू घर में पैदा हुए तो कृष्ण को मान लेंगे कैसे तय करोगे कौन ठीक है अंततः तो तुम्ही को तय करना है जब तुम गुरु भी सुनते हो तब तुम कैसे तय करते हो यह अंतरात्मा से आवाज उठी कि मन की आवाज तुम बच नहीं सकते यह निर्णय तो तुम्हारा ही होगा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 24 क्षण में ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध होने का कुल अर्थ इतना ही है कि ये जीवन मेरा है और मैं उत्तरदायी हूँ भूल होगी चूक होगी तो मैं जुम्मेवार मैं उत्तरदायी तो पूरा अपने हाथ में लेता हूँ मैं अपनी मालकीयत अपने ऊपर घोषणा करता हूँ इसलिए तुम तो, तुम सन्यासियों को स्वामी कहता हूँ स्वामी का अर्थ है तुमने मैंने तुम्हारी मालकियत तुम्हारे हाथ में ही ये मैंने घोषणा कर दी कि अब तुम स्वामी हुए अब तुम्हारा कोई भी स्वामी नहीं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 और जिस गौरीशंकर की चढ़ाई की मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो तो आखिरी ऊंचाई है अस्तित्व की वो आज आजना घट जाएगी इंच इंच जलना और तपना होगा धीरे धीरे तुम छोड़ पाओगे मगर छोड़ने का ख्याल रहे बांसों बांस उछलती लहरें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 ढालने के लिए सिवाए सर आप बेचनी को ढांकने के लिए सिवाय सर आपके और कुछ मिलता नहीं किसी तरह अपने को विस्मरण करना चाहते वो तनाव भारी है कभी तब तक खिंचा रहता है जब तक कि संत संतना बन जाए कवि तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक संत संतना बन जाए संत बनने का अर्थ है कि अब बुद्धि से प्रकट करने की चेष्टा छूटती है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 जब तक कविता भजन ना बने तब तक दुविधा रहेगी और जब तक कविता प्रार्थना पूर्ण न हो जाए अर्चना ना बने नैवेद्य ना बने तब तक अर्चन रहेगी कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तरसा उस वेदना को जानता हूं आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती टूट गिरती हैं उमंगें बाहुओं का पास हो जाता शिथिल है में फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता फिर वही उद्विग्न चिंतन फिर वही प्रच्छा चिरंतन रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है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 आकाश की निसीमता में घूमता फिरता विकल्प विभ्रांत पर कुछ भी न पाता प्रश्न जो कढ़ता गगन की शून्यता में गूँज कर सबोर मेरे ही श्रवण में लौट आता मैं न रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूँ पिपासित शून्य से साकार सुषमा के भवन में युद्ध से भागे हुए उस वेदना विवहल युवक सा जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जागिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में नींद जल का स्रोत है छाया सघन है नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है किंतु जगकर देखता हूँ कामनाएँ वर्तिका बल रही हैं जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं प्राण की चिरसंगनी यह वहींनी इसको साथ लेकर भूम से आकाश तक चलते रहो मर्त नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा ना मिलती आप अपनी आग में चलते रहो काव्य एक यात्रा का प्रारंभ है अंत नहीं काव्य की अंतिम पूना होती तो प्रेम में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 जैसे कि प्रेम क्या दे देंगे किसी को तो कुछ मिट जाएगा भीतर जैसे कि कुछ कम हो जाएगा प्रेम ऐसी संपदा नहीं है यह तिजोरी नहीं है आदमियों की कि तुमने अगर दस रुपए किसी को दे दिए तो दस रुपए कम हो गए कुछ मामला ही और है यह तो ऐसे है जैसे कुएं से कोई पानी भर ले तुम भर लो पुराना पानी नया ताजा झरना कुए में फूटा चला आ रहा है पुराने को हटाओ नया मिलता है सड़े को हटाओ गले को हटाओ ताजा मिलता है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 जीवन में चेष्टा तो है बाहर आने की और वही शुभ है चेष्टा है तो बाहर आना भी हो जाएगा मुझे इसकी चिंता नहीं है कि तुमने क्या किया तुमने पाप किए तुमने बुरे कर्म किए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं या कि तुमने पुण्य किए ना तो मेरे लिए पुण्य का कोई मूल्य है और ना पाप का कोई मूल्य है क्योंकि पुण्य भी तुमने सोए किए पाप भी तुमने सोए किए तुम, तुम चोर थे तो सोए थे तुम संत थे तो सोए थे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 तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत ने तुम्हें बनाया है उसे विस्मर्त करो उससे अपने को विच्छिन्न कर लो ताकि ताजे के लिए घटने के लिए जखे बन सके बाबरे अहेरी रे कुछ भी अवध नहीं तुझे सब आँखेंठे एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलोंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे मेरे इस खंडर की सिरा छेद दे आलोक की अनी से अपनी गड़ सारा ढा कर ढूं भर कर दे विफल दिनों की तू कलौ पर मान मेरी आंखें तगता आन पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बाबरे अहेरी दिनेश की प्रार्थना मुझे सुनाई पड़ रही है ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे मेरे इस खंडर की सिरा सिरा छेद दे